प्रत्येक अलग अलग लक्षण होने से कुल मिलाकर के जन्म स्थिति लय और अप्रोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृति इसको लेकर के नौ लक्षण हो सकते हैं आगे हैं टीका तो में इस लक्षण में जो कुछ नया चीज पहले जो बिना समझ करके कुछ करते हैं लोग जैसे लोग साइंटिस्ट कुछ करते हैं, तो उनका पता नहीं क्या मतलब वो अलग सोच करके कुछ कर रहा है कुछ अलग मिल जाता है वहाँ उनका उपादान को जान भी नहीं है और ओ, भी वो नहीं है। मतलब वैज्ञानिकों को नहीं है ईश्वर हाँ। को है ये तो का तो तो बात करता है ईश्वर है तो सामान्य कुछ भी चीज सो जाता है ईश्वरी का हम करता नहीं तो ब्रह्म से मानता है बाकी जो करता है वो तो वास्तविक ब्रह्म से मानता है तो फिर ये लक्षण सिर्फ इस घटेगा इसीलिए तुलाल अतिव्याप्ति कार्य जातक के प्रति जो ये कारण होता है ये जो वैज्ञानिक इत्यादि कह सकते हैं तुलाल, ये तो कार्य जातक जातक समूह सकल सकल कार्यो प्रति जो कारण होगा तो ये सब सकल कार्य के प्रति कारण नहीं है ये नहीं तो नहीं कर्ता नहीं मा, नहीं मानेंगे किंतु ये जो हम लक्षण कर रहे हैं, ये भी किसका लक्षण हैं? तत्पदार्थ का लक्षण कर रहे हैं।, कर रहे हैं। तो ईश्वर में ये लक्षण जाना चाहिए, कुलाल में नहीं जाना चाहिए। आ। आ। तो कुल में नहीं जाएगा इसलिए कार्य जातव कहा लक्षण हम लक्षण किसी भी कर्ता का नहीं अच्छा अच्छा अच्छा आप कह रहेगी कर्तव्य ज्ञान है चिकित्सा कृतिमत्व होना चाहिए, चाहिए, चाहिए इच्छा चाहिए। चाहिए। बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब ये तो अन्यत्र कहीं घटना है, हाँ, लक्षण तो हम क्या है तत्द उपादान गोचर तत्द उपादेय गोचर नहीं है मिट्टी को जानता है घट को नहीं जानता है घट कहते ना ये गणेश बनाने के चलते चलता उतना बन गया तो इसी प्रकार की किंतु मिट्टी को जानता है उपादान गोचर और अप्रोक्ष ज्ञान होना चाहिए लेकिन तत्त उस कार्य का जो उपादान है उस कार्य का अच्छा तहने से उस कार्य होता वहा वास्तविक तो वो तो उस कार्य बनाने के लिए चाहता नहीं था बनने बनने के के के बाद बाद कार्य कुछ पागल भी जो पूर्व संस्कार है। है। वहा तो उसको करता भी तो नहीं कहा जाता क्यूँकी उसका नहीं होता ना कर तो हो उसका नहीं है तो फिर न कार्य कैसे उत्पत्ति कृति तो रहती है ना कृति हर ना क्या ना कृति अर्थात देखे कृति जिसको हम लोग कहते हैं प्लानिंग अर्थात कृति अर्थात खाली नहीं कि कुछ कृति एक मानसिक क्रिया है शारीरिक क्रिया नहीं है कार्य बनाने के लिए जो हम अंदर में सोचते हैं ना उसको कृति कहते योग्यता सोचते है योग्यता होना चाहिए योग्यता तो अलग है जैसे हम इच्छा होगी कैसे इच्छा नहीं प्लानिंग प्लानिंग वो इच्छा के लिए अर्थात हम नीलगढ़ जाएंगे इसके लिए कृति करते हैं तो सोचते हैं बजे निकलेंगे वहां पहुंचेंगे वहां जलपान करेंगे फिर वहां जाएंगे वहां भोजन करेंगे ऐसे जो करते हैं इसको ये इच्छा नहीं है इच्छा तो नीलगंठ जाने का इच्छा इच्छा होने के बाद कृति करते है न कृति इसको कहते हैं तद विषय तो अर्थात वो कार्य कैसे हो जाएगा उसके लिए जो प्लानिंग करते हैं कहीं तो वैसे जो नया होता है उसको बोलेंगे ना तो नीलकंठ जो पहली बार गया वो क्या प्लानिंग करेगा कहा जाएगा।, जाएगा।, बार, बार जाएगा उसके लिए वो कृतिक करेगा सोचेगा ना वहाँ कृतिक कितना होगा की मैं छह बजे निकलूंगा जितना पता है उतना ही तो कृतिक करेगा या नहीं है नहीं कर पाएगा जो कृतिका न्याय में इस बार आ गया जो मुझे किसी दूसरा का वस्तु है मैं चोर करने के लिए इच्छा है लेकिन कृति नहीं कर कृति नहीं क्योंकि हम करेंगे तो पीटेगा भी... इसलिए मैं कृति सोचता हूँ ये कर सकता ही नहीं योग्यता को देख करके हाँ, कृति में योग्यता जोड़ना है वो तो है मतलब वो एक कृति का मतलब कुछ इच्छा होने फिर भी नहीं कर पाते है हाँ। मैं अभी उड़ना चाहता हूँ इच्छा है मुझे लेकिन वो तो ठीक है अभी जो ये कर्तृत्व वहाँ घटाने के लिए तो तो कार्य का अर्थात तो वहां मानना पड़ेगा कि ब्रह्म से ये हुआ ये कार्य हुआ हुआ तो, तो का, जो जब कार्य तो कार्य कार्य तक ब्रह्म नहीं हुआ था अच्छा जिस जिस में बन जाएगा अभी वो निश्चय हो गया कि ये कार्य हुआ तो उस, -उस कार्य का भी ये उपादान है ऐसे उसको उसमें निश्चय होके अर्थात क्या ना वो एक अनंतर का कर्तृत्व जी अर्थात पूर्व काल में जिस पदार्थ बनाने के लिए वो कर्ता बन रहा था बाद में दूसरा पदार्थ का कर्ता बन गया इसलिए पूर्व पदार्थ का वो कर्ता रहा ही नहीं जो नूतन पदार्थ आया उसके लिए कर्तित्व आ, जाए तो आ जाएगा तो कर्तित्व तो आ जाएगा लेकिन ये लक्षण वहां नहीं कट रहना क्यूँकी इस लक्षण बोल रहा है कर्ता कर्तृत्व जब बता है तब उसका ज्ञान हेतु तो। ज्ञान होना चाहिए इच्छा भी होना चाहिए कृति भी होना चाह तब इसलिए उस क्रिया के समय में उसमें कर्तव्य तो था किंतु तो किस कार्य के प्रति क कार्य के प्रति अभी ख कार्य बन गया जी। अभी ख कार्य बन जाने के बाद कहा जाएगा कि उसका कर्तित्व ख कार्य के प्रति चिकित्सा क्या जी उसमें उसकी इच्छा नहीं थी हाँ न उसका क कार्य के प्रति इच्छा था तो जिस समय वो कार्य कर रहा था उसके प्रति क कार्य का उपाधान गोचर चिकित्सा कृति था तो, तो, तो, तो तो नहीं बोलना था। नहीं, नहीं, नहीं, नहीं नहीं अभी क कार्य उस समय में क कार्य लिया जाएगा ख कार्य नहीं लिया जाएगा क कार्य के प्रति कर्तव्य हो करके वो कर रहा था अभी ख बन गया ख बन जाने के बाद कहा जाएगा अभी ख कार्य अच्छा ख कार्य के प्रति उसको चिकित्सा इत्यादि नहीं था चिकित्सा इत्यादि नहीं था आ, ये सब विशेष विचार करके देखना तो, तो उसको कहा जाएगा करता ने किया, ने किया। आ, ये विशेष विचार करना पड़ेगा तो कर्तव्य तो में तो कर्तव्य होता है बोलती है किसमें चेतन में, में कर्तृत्व होता है तो सभी पशु पक्षी भी कर्तृत्व वो भी कुछ करता है लेकिन हाँ। उसका इच्छा नहीं तो कृति और उपादान बचरा पर जाना ये सब उनका पता नहीं वो कुछ करते हैं और ना क्या है कोई भी कुछ भी करता है उसको कुछ तो बुद्धि में रहता है किंतु कुछ कुछ हो जाना अलग हो जाना ये तो अलग बात है किंतु सबको कुछ ना कुछ बुद्धि में रहता है तब करता है केवल ये जो कहते हैं पागल वो भी जिस समय में करता है वो रहता है किन्तु उसका बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन हो जाता है हमको तो... ये लक्ष्य नहीं करते तो इसलिए हाँ ये सब उस जगह में नहीं घटेगा उस ब्रह्म कोटि में डाल देना पड़ेगा नहीं तो देखते हैं हमारे निवेदन करके ऐसा स्थिति में इसमें मुक्ताबली में भी ये सब विचार लाया नहीं गया इसके ऊपर तो देखना पड़ेगा उसके तो तो तो साथ कहीं और क्या है ना मुख्यतः शास्त्र मनुष्य के प्रति इसलिए अन्यत्र इसको ये नहीं लिया जाता है क्योंकि शास्त्र के अधिकारी मनुष्य ही है देवता पशु पक्षी ये सब शास्त्र के अधिकारी नहीं है इसलिए जो अंगुष्ठ परिमाण पुरुष कहा जाता है अंगुष्ठ कहने से मनुष्य का जो हृदय होता है उसके अंदर में अंगुष्ठ जैसा आकाश है इसलिए अंगुष्ठ परिमाण स्थान को कहा जाता है कहते हैं अंगुष्ठ परिमाण स्थान तो हाथी नहीं है उसका बड़ा है वहां कहा गया कि शास्त्र का बाद है शास्त्र मनुष्य को इसलिए मनुष्य के प्रति इस प्रकार लक्षण मनुष्य के प्रति घटाया जा सकता है तो कर्तित्व इसलिए में उनमें भी होता है लेकिन पक्षियों में उपादान का ज्ञान तो उनको होता है घोसला बनाने के का होता है घोसला तो जो विलक्षण उनका है वो तो मानना पड़ेगा हाँ वो तो विलक्षण तो है और विलक्षण होता है जब आप ताल का वृक्ष से जो झूलने वाला बसला देखा है ना असंभव है उसका चिंतन कर तो होता है उनको फिर भी इसको देखेंगे तो विचार करके आगे ठीक तो है ननु त्रिभीर अशोपादान तो सूचनाथ तीन के द्वारा उपादान ब्रह्म में उपादान जन्म स्थिति लय जन्मादि कहा गया तीनों के द्वारा परमात्मा जगत का उपादान है ऐसे सूचनात् एक एक लक्षण प्रवेश तिद्यती क्योंकि परमात्मा ये तीनों का अर्थात तो ये तीनों कार्यो के लिए उपादान ज्ञान वाला होना चाहिए अगर आप एक एक लेकर के लक्षण कर देंगे तीनों के लिए तो फिर वो मतलब कारण नहीं बनेगा ये लक्षण सिद्ध नहीं होगा तिद्यति यद मूल में यद व निखिल जगत उपादान तुम ब्राह्मणों लक्षण तभी तो जन्म स्थिति लय अथवा अपरोसा कृति महत्व इस प्रकार की न कह करके निखिल जगत का उपादान इतना ही कह कहेंगे तो उपादान गोचर और ज्ञान चिकित्सा कृति ये सब जरूरत नहीं उपादान कहने उपादान कारण कहना और ज्ञान चिकित्सा कृति कारण कहना वो हो गया अर्थात निमित कारण कोटि में इसको अभी उपादान कुल वो हो गया कुलाल कोटी में ये हो गया मिट्टी कोटि में अभी उपादान निखिल जगत का उपादान ये अर्थात उपादान कारण कोटी में लिया गया ठीक है च यद चिन्नम कार्यम उत्पद्यते तथ ये हो गया उपादाना। नहीं नया कलो जिसको समवाय कारण कहते हैं तद अभेद जिससे अभिन्न होकर के कार्य बनता है उससे अभिन्न अर्थात उपादान अभिन्न कार्य उपादान से अभिन्न है इसका क्या अर्थ पृथक सत्ता शून्य कार्य का उपादान के अपेक्षा पृथक सत्ता नहीं होना ये हो गया अभेद <coughs> तो अभेद अर्थात तो बिल्कुल अभेद अर्था, कार्यनाश से कारण नाश हो जाएगा ये बात नहीं है कार्य का पृथक सत्ता <coughs> नहीं रहना तच्च तच अर्थात ये जो उपादान अविद्या ब्राह्मण समानम जो यद अभिन्नम कार्य उत्पाद्यते तद उपादान यह लक्षण ब्रह्म और अविद्या दोनों में समान है तो ब्रह्मणी अध्यस्त पृथक सत्ता शून्यवाद तो अविद्या और ये सारे बाकी जितने कार्य अविद्या को नहीं लेंगे कार्य को लेंगे क्योंकि कार्य का उपादान हम विचार करें जगत निखिल जगत उपादानत्व तो जगत कहने से कार्य जाता तो सकल कार्य का उपादान माया जब कहेंगे तो हमको स्पष्ट हो जाता है क्योंकि वह परिणामी उपादान है किंतु ब्रह्म को कार्य का उपादान कैसे कहेंगे तो कहते हैं ब्रह्मणी अध्यस्त जगतः पृथक सत्ता शून्यवाद हम तो उपादान का अर्थ कह देते हैं कि उससे पृथक सत्ता नहीं होना चाहिए कार्य का तो ब्रह्म से पृथक सत्ता जगत का नहीं है इसलिए हम ब्रह्म को जगत का उपादान कह देंगे मूल में उपादान जगत अध्यास अधिष्ठान जगत रूप का जो अधिष्ठान जगत रूप का अध्यास तो ये कर्मणी होगा ना भाव में होगा जगत अध्यास अध्यास भावी कर्म में भावों में करेंगे तो अध्यास को जो क्रिया उसको लेगा तो यहाँ कर्म में अर्थात तो जो अध्यासर किया जाता है जगत तो अध्यास इति अध्यासा और जब भाव में करके दिखाते हैं अध्यसनम अध्यास अध्यसनम अर्थात तो ये जो भ्रम ज्ञान ज्ञान को और अर्थ को अर्थ जब कहते हैं सर्प अध्य कर्मणी घय करते हैं अध्यास और बुद्धि में होता है अध्यास तो नाम अध्यास भाव में जब घय कर देंगे अध्यास तो ज्ञान अध्यास और कर्म में करेंगे तो अर्थ को कहेगा कर्मणी घय होने से अर्थ अर्थ अध्यास जगत में सीची क्या चाहिए जगत में सीचित जगत <cuz 1988> का समस्त। जगत का अध्यास जगत का अध्यास का अधिष्ठान जगत का अध्यास जगत का अध्यास कहेंगे अध्यास अर्थात जगत का आरोप आरोप ये भाव में होगा क्योंकि जगत का आरोप जगत का आरोप का अधिष्ठान जगत का आरोप नहीं जगत ही आरोप हम जो कहते है रज्जु का आरोप का सर्प का आरोप का अधिष्ठान नहीं सर्प जो आरोप हुआ है अधिष्ठा कर्म में कर्म में कर्मधारा कर्मधारा क्यूँकि जगत का अध्यास कहेंगे अध्यास यहाँ भाव में अध्यास लेना पड़ेगा जगत का अध्यास हम उसको अध्यास अर्थात आरोप कर रहे हैं अगर अध्यास को कर्म में लेंगे फिर जगत का अध्यास अध्यास में हम कर्म नहीं कर रहे है तो ये कर्म जैसे कहा है कि रामस्मनम जी गमन कहने से यहाँ गांव को कहेगा ना गमन क्रिया को कहेगा गमन क्रिया तो इसी प्रकार जगत तो हो अध्यास कहेंगे विग्रह तो कैसे बोलेंगे जगत असव अध्यास अस अस या असव नहीं आएगा क्यों सके कैसे अध्यास है ना विधेय है नुसार भी हो सकता है तद कहिए कुछ नहीं जगत तद अध्यास बोला ये जो आता है वो आगे वाले के, आएगा या पहले वाले वो तो विधेयक अनुसार दोनों प्रकार के हो सकता है ये परसों में दिखाया था ना उद्देश्य अनुसार भी हो सकता है जोड़ने वाला पद विधेय भी हो सकता है जो कहते हैं शैव तो प्रमा उतवती तद प्रकार को अनुभव यथार्थ यथार्थ अनुभव सामा कह देते है अनुभव को प्रमा कहने के लिए बीच में सा कह दिया तो वो क्या क्या विधेय के अनुसार लिया विधेय है प्रमा इसके लिए सा प्रमा के साहे साने से किसको परामर्श करता है अनुभव को पर। तो होता तो भी आगे से सही बनेगा नहीं बनेगा के आगे एवं रहने से, से नहीं रहेगा तो हल तो तो तो हली चाहिए फल हल नहीं है लोक नहीं होगा वो तो पाद पुराण नहीं है, है, सोची लोपे चेत यह तो तो कि पर में और नहीं और कहीं उद्देश्य के अनुसार होता है कहीं विधेय के अनुसार होता है दोनों प्रकार के होता है अच्छा जगत अध्यास अधिष्ठानत्वम टिका में तथा कल्पित विकार संबंध कल्पित विकार कल्पित यहाँ कर्मधार है उसका जो संबंध और वास्तव निर्विकार वास्तविक परमात्मा ये निर्विकार है और कल्पित विकार के साथ संबंध हुआ अविरोधा कल्पित विकार संबंध अच्छा कल्पित यो विकार संबंध विकार से संबंध जगत का संबंध हो गया ना क्योंकि परमात्मा जगत का अधिष्ठान हुआ अधिष्ठान हुआ तो संबंध हो जाएगा कहते विकार संबंध हुआ ये कल्पित कल्पितो यह विकार संबंध और वास्तविक निर्विकार तो विकार संबंध कल्पित हुआ वस्तु तो निर्विकार हुआ कोई विरोध नहीं है तो कल्पित का अन्वय हो जाएगा संबंध के साथ किसका संबंध विकार का संबंध कल्पितो यह विकार संबंध और वास्तव निर्विकारत्व इसमें कोई विरोध नहीं है अविरोधा कल्पित विकार का संबंध नहीं है कल्पित जो संबंध किसका संबंध है विकार संबंध विकार संबंध में सृष्टि करके कल्पित के साथ कर्म करेंगे वास्तव निर्विकारत्व अविरोधा इसलिए उपादानी विकार शून्य तो ब्राह्मण इतिभा उपादान होने पर भी ब्रह्म विकार शून्य हुआ संबंध हुआ विकार संबंध हुआ कि जो कल्पित है वास्तव होता निर्विकार विपरी कुछ लोग कहते हैं विपरिणम मानम एव उपादानम यदि आग्रह तभी तू उपादान माया उपादान तो वही होगा जो विपरिणम मान जिसका विपरिणाम होता है ऐसा अगर आग्रह है तब तो उपादान माया को कहीं ठीक है तथापि स्वधिष्ठान so, ब्रह्म बिना तस् तथा तो माया को उपादान कहने पर भी माया का अधिष्ठान ब्रह्म के बिना माया तो उपादान तो अगर ब्रह्म नहीं होगा तो फिर माया उपादान नहीं बन पाएगा त्या माया तथा तो उपादान अभावसे तो तद्अिष्ठान <sound> तद माया माया का अधिष्ठान अभी उचमान उपादान माया का अधिष्ठान जो कहा जाता है ब्रह्म उसमें भी उपादान अविरुद्धम आ जाएगा क्योंकि माया उपादान बनने के लिए ब्रह्म में आश्रित होना पड़ेगा तो होने से जो अधिष्ठान है उसको भी उपादान कह दिया जाएगा तथा भूत तो माया अधिष्ठानत्म तो एवं लक्षणम इति अस्तु इति आशय ना तो माया का अधिष्ठान उपादान ये लक्षण हो जाएगा या तो जगत का रूप का जो अध्यास है उसका अधिष्ठान कही नहीं तो माया का अधिष्ठान कही उपादान मूल में दिया जगदाकर विपरिणाम माया अधिष्ठान व्या तो जगत अध्यास अधिष्ठान लीजिए नहीं तो परिणाम उपादान जो माया उसका अधिष्ठान ठीक है में न चगत वो माया परिणाम जगत माया का परिणाम है इसमें कोई प्रमाण नहीं है न जगत माया का परिणाम है इसमें प्रमाण है मू प्रकृति विद्या महेश्वरं सुता इति अभिप्रेन और माया मैयाध्यक्षे प्रकृति ही सूयते सचराचर हेतुन ना कौंते यद् भीपरी वर्त माया अध्यक्षेण सामनाकरण मैं ही अध्यक्ष उसमें क्या होता है प्रकृति ही सचराचरम सूयते तो हेतु न जगत भी परिवर्तन जिस हेतु से प्रकृति चराचर जगत को सृष्टि करता है मैं ही अध्यक्ष हूँ उसी हेतु से जगत का परिवर्तन भी होता है सृष्टि भी मेरे चलते परिवर्तन भी मेरे चलता है आगे जगत माया परिमा परिणाम रूपम कार्य सुक्ति रूप प्रमाण सत्वात ये प्रमाण हो गया इसमें हो गया दृष्टान इसमें हेतु कार्योत्तर तो रहेगा तो रहने से साध्य माया परिणाम होने से विपक्ष में जाएंगे जगत इसमें कार्योत्तर तो रहेगा रहने से माया परिणाम पूर्व पक्षी कहेगा नाध्यत्व उपाधि उपाधि दिखाने के लिए हमको साध्य का व्यापक को कहना पड़ेगा साध्य व्यापक को तो तुम कहाँ दिखाएंगे दृष्टान्त में दृष्टांत हो गया सुक्ति रूपये सुक्ति रूपये में साध्य दिखाएंगे माया परिणाम रूप तुम तो ये है और उपाधि हो गया तो रहेगा साध्य व्यापक हो गया तो अभी साधन का अव्यापक नया कह रहा है साधन कहाँ दिखाएंगे पक्ष में जगत में साधन कार्योत्म रहेगा और नया कह रहा है कि तो नहीं नहीं रहेगा रहने से उपाधि हो जाएगा तो सिद्धांत कहता है कि साधन व्यापक साधन का अभ्यापक नहीं पक्ष में साधन कार्यत्व रहा और पूर्व पक्षी कहता है कहता था कि बाध्यत्व नहीं रहेगा नहीं रहने से साधन, साधन का अव्यापक सिद्धार्थ कहता है बाध्य तो रहेगा जगत में तो जगत में रहने से साधन का व्यापक हो गया उपाधि नहीं बनेगा अच्छा, दूसरा अनुमान देते हैं, जगत जड़ो उपादानक कार्य सम्मतव घटव घट तो में जैसे कार्यत्व तो रहने से जड़ो उपादानक रहा इस प्रकार जगत में भी कार्यत्व तो रहने से जड़ो उपादानक रहेगा अच्छा जगत में जड़ो उपादान तो तो का रहे किन्तु नाना हो तो कहते है तत्कान एक प्राम्यात परिशेषाद अभियानम तदपि यगत उपादान श्रुति स्मृति प्राम और स्मृति इसको प्रमाण मानने से और परिशेषा दूसरा कोई नहीं होंगे तो अज्ञानम माया अविद्या अज्ञानम अनर्थान्तरम अनाथांतरम अर्थात पर्यावाची अर्थांतर नहीं है माया ही जगत का कारण अभिद्या है, वही अविद्या है वही अज्ञान है ननु सु जगत ब्रह्मणो सात्म्य व्यपदेशा श्रुति में जगत और ब्रह्म ये दोनों में तादात्म्य कहा गया है जगदाकरण विपरिणाम उपादानी एवं तर लक्षण कुतो न अंगी सिद्धांत कह दिया कि जगद कारण विपरिणाम जो माया उस माया का अधिष्ठान ये ब्रह्म का लक्षण कही जाए पूर्व पक्ष कह दिया कि श्रुति में कहा गया जगत और ब्रह्म का तादात्म्य तो तादात्म्य होने से सीधा कह दीजिए कि जगत का विपरिणम मान उपादान ब्रह्म है क्यूँकी जगत ब्रह्म में तादात्म्य तो ब्रह्म विकारी है तो विकारी होने से जगत का विपरिणाम उपादान तुम तो ये ब्रह्म का लक्षण हो जाएगा सिद्धांती ब्रह्म को निष्क्रिय निर्गुण दिखाने के लिए बीच में विपरिणाम मानव उपादान माया को लाया तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि जगत ब्रह्म का काम श्रुति में कहा गया है तो इसलिए ये सीधा कारण बनेगा माया को लाने <laughs> विपरीणमनापदन एव तलक्षण तलक्षण इति कंगी क्रीय लक्षणम उपादान का उपनकक्षण उपाधन ब्रह्म का लक्षण है कुतो न अंगी क्रिय चेतन से सिद्धांत दे उतर देता है चेतन से जड़ाकरेण परिणाम जगत जड़ है ब्रह्मचेतन है चेतन कवि जड़ आकार में पाएगा कूटस्थ नित्विरोधा च अगर ब्रह्म ही जगदाकरण परिणाम होगा तो फिर कूटस्थ नित्य ये सब नहीं रहेगा विकारी हो जाएगा कूटस्थ कूटस्थ नित्यत्व तो श्रुति विरोधाच उत्त उपादान तो अभिप्राएण एवं तासु तथा विपदेश उक्त उपादान अर्थात तो जगत अध्यास का अधिष्ठान अध्यास का अधिष्ठान लिया जाएगा उसका विपरिणाम मान कारणत्व नहीं लिया जाएगा तो उक्त उपादान अभिप्राय जो पूर्व पृष्ठ में कहा था तासु, तासु, सु, तथा व्यपदेश उपादान उपादान कहा गया तो जगत अध्यास अधिष्ठान अथवा जगत का जो विपरिणाम कारण है माया माया का अधिष्ठान जो पूर्व पृष्ठा में कहा गया जगत ब्रह्म का तादात दिखाई गया सर्वम खलम ब्रह्म मूल में दिया गया टीका में अच्छा आ, एता दृशम व्यपा है एटादश मूल में पूर्व पृष्ठा में एता में उपादान एतादृशम कहने से जो दो लक्षण दे दिया जगत अध्यास अधिष्ठानत्म अथवा जगद आकार विपरिणम मानम इसको बुद्धि में रखकर के नहीं कि जगत का विपरिणम मान उपादान ब्रह्म ये नहीं अध्यास का अधिष्ठान है नहीं तो विपरिणाम माना उपादान जो माया है उसका अधिष्ठान है जैसे भी हो ये अधिष्ठान होगा विपरिणाम माना तो नहीं होगा इसी को कहते हैं उपादान को तो अभिप्रेत्य श्रुति कहते है इदम सर्वम यदयम आत्मा इदम सर्वम जगत यदयम आत्मा ये समान अधिकरण तादात में दिखा रहे जगत और ब्रह्म में जी। तो सिद्धांत कहता है कि ये जहाँ जहाँ श्रुति में जगत और ब्रह्म का तादात दिखता है ब्रह्म का इस प्रकार की को बुद्धि में रख करके अर्थात तो जगत अध्यास का अधिष्ठान अथवा जगत का जो विपरिणाम उपादान माया उसका अधिष्ठान जहां भी तादात में मिलता है तब तो बुद्धि में ये रख करके अधिष्ठान है मानव नहीं दूसरा उदाहरण देते हैं मूल में सत च त्यत चेह सत च्यत चीका में दिया सत्य यद सर्वं तदयम आत्मा अच्छा जो पूर्व स्मृति व्याख्यान देते हैं यदि सर्व सर्वं गर्भ से लेकर के स्तंभ पर्यत स्तंभ तीर्ण यदय वो सब आत्मा जैसे यौर स स्थाणुरी वादात्म्य व्यपदेश चौरस स्थाणु इसको कहते हैं बाध okay. तो इसी प्रकार की यदि सर्वम आत्मा अर्थात तो तो ये सर्वम नास्ती ये आत्मा ही है बादण्य कितने प्रकार की माना जाता है दो दो दो दो दो चार प्रकार के दे। दे। एक हो गया ये बाध सामान्य दूसरा हो गया विशेषण सामान्य उसके लिए दृष्टान्त नीलम नीलम उत्पलम ये विशेषण सामान अधिकरण मुंडो को उपनिषद है आप के पास क्लास वाला उसका तिरसठ पृष्ठा में बड़े महाराजी टिप्पणी में पूरा एकदम भर दिए हैं चार प्रकार के एक हो गया बाध सामान अधिकरण और एक हो गया विशेषण सामान अधिकरण्य और अध्यासामान अधिकरण्य वहा नहीं कर रहे है अध्यास कर रहे हैं कैसे मनो ब्रह्मी उपासित मन को ब्रह्म मान करके उपासना करे तो ये रीति उपासित हम यहाँ शाल का बाध नहीं कर रहे हैं सालग्राम को विष्णु मान करके कर रहे हैं इसको कहा जाता है अध्यासमानधिकरण है और चतुर्थ हो गया हैं। मुख्य समान अधिकरण है द्विजोत्तम ब्राह्मण यह मुख्य तो जैसे कहा जाता है कि ज्ञान निष्ठा दृढ़ होने के बाद अहम ब्रह्मास्मि तो पहले तो कहेगा मैं चिदाभाष नहीं हूँ ब्रह्म हूँ मैं, मैं चिदाभाष नहीं होगा जीवत्व को बाध करके ब्रह्मत्व का इसको बाद समान अधिकरण तब तो निष्ठा हो जाता तो है कहेगा अहम ब्रह्मास्मि अर्थात और मुख्य समान अधिकरण कहासठ सिक्सटी थ्री मुंडक में दो का मुख्य है अध्यास और विशेषण चार विशेषण जब हम नीलम उत्पलम कहेंगे वहाँ बाद है नहीं है। नहीं है मुख्य है नहीं मुख्य होगा तो हमेशा वही होगा जैसे हम कहेंगे निजोत्तम ब्राह्मण ये हमेशा वही होगा तो जैसे कहेंगे अमरावती दिवलोक ये हमेशा होगा स्वर्ग लोगो जो है अमरावती वो दीव लोगो सर्व हमेशा ही होगा इसको मुख्य मुख्य अर्थात किसी प्रकार की बेविचार नहीं है किंतु नीलोम उत्पलोम कहेंगे तो यहाँ अर्थात ये मुख्य नहीं है क्योंकि अन्य भी हो सकते हैं इसको विशेषण समान अधिकरण कहा जाएगा और अध्यास अध्यासामनाधिकरण मनोब्रम्हें उपासित तो आकाश आदित्य ब्रह्म विशेष मुख्य और परिवर्तित तो हो जाएगा तो यदअी मैडिया यदम सर्व हिरण्य गर्भादी स्तंभ पर्यत तदयम आत्मा यौरस तद स्थानु यहाँ किस प्रकार के समान अधिकरण लेंगे बाद आगे मूल में दिया सत अर्थात मूर्त पृथ्वी आदि आकाश तो वो परमात्मा सत भी हो गया भी अभवत अभवत का अर्थ देते हैं तद रूपम अभवत जो परमात्मा है वो सत भी हो गया असत भी हो गया त्यद हो गया जैसे सुक्ति ही रूपयम अभवत सुक्ति रूपय अभवत जैसा हुआ परमात्मा इसी प्रकार सत्यत हो गया अर्थात केवल कल्पित मात्र बहुश्याम आगे दिया मूल में बहुश्याम प्रजा येय तो बहुश्याम श्याम अर्थात प्रजा ये तो प्रजा ये, ये दोनों उत्तम पुरुष एक वचन है तो मैं ही हो ठीक टीकांत बहुश्याम बहु बहुत तादात्म्यत्म्यवान भवैम बहुत के साथ मैं तादात्म्य कर जाऊं स्थूल पदार्थ तो अर्थात जड़ पदार्थ बना दिया आगे परमात्मा वो सब के साथ तादात्म्य करके जीव बनता है तो बहुत श्याम जब तक तो खाली शरीर बना दिया वो सब जीवन नहीं हो जाएंगे परमात्मा जब वो सब से तादात्म्य करेगा तभी तो जा करके उससे जीव बनेंगे तभी तो वो कहते हैं की बहुत मैं हो जाऊ वो सब पहले इन्होंने दृष्टांत दिया था सुप्ति जैसे तो रूपये बद बहुत हो जाओ। यानि हाँ सेम इच्छा से हो जाओ। या तो जाऊ वास्तविक या या या क्या है परमात्मा चिंता कर देगी तो मैं इस रूप से बन जाऊ परमात्मा जानते है जान करके बनते है अभी जो देखने वाला देखने वाला को भी पता नहीं चलता कि परमात्मा ऐसे बना है यहाँ विचार क्या है परमात्मा वास्तविक तादात में कर जाता है जी जी कर गया? जी। करने के बाद अब वो भूल गया कि मैं वो था अभी तादात्म्य किया हूँ यही तो नाटक का अवस्था है ना फिल्म दोस्त भी आ जाएगा तो भूल जाए तो वही इसलिए तो, तो, तो जीवो बन गया जैसे ही तादात किया तो ये जो प्रतिबिंब होता है वो बिंब का पक्षपाती होता है ना दर्पण का पक्षपाती होता है प्रतिबिंब में दर्पण का जो सब है वो सब प्रतिबिंब में दिखेगा इसलिए प्रतिबिंब दर्पण उपाधि पक्षपाती होता है अभी परमात्मा प्रतिबिंब तो बन करके बुद्धि उपाधि में आया आकर करके उपाधि पक्षपाती हो गया जैसे सूर्य दर्पण में प्रतिबिंबित तो हुआ बुद्धि में क्यों हो गया बुद्धि के साथ आध्या धुणींग में कर गया अभी वो दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब भूल गया कि हम उसका प्रतिबिंब अभी दर्पण में जो काला पीला फटा हुआ सब है वो सब तो प्रतिबिंब में दिखते है अभी बुद्धि छोटा ईश्वर बन जाता है आ, तो बुद्धि के साथ आदत्मे करे गया अभी तादात करने से अभी इसको भ्रम होता है कैसे कहते अभी वो तो रजत जैसा दिखता है परमात्मा को भ्रम्मा नहीं होता है जे. परमात्मा अभी अन्य रूप से बना है जी. बनने के बाद जो अन्य रूप आ गया वो भी परमात्मा ही है ने? अन्य रूप आया तो, तो अभी वो उसका परमात्मा वास्तविक है किंतु वो भूल गया है अंदर में वास्तविक किंतु भूल गया ये स्थिति है हम वास्तविक ब्रह्म तो है कि भूल गए है स्थिति तो वही है इसलिए ब्रह्म प्राप्ति कुछ नूतन है न प्राप्त से प्राप्ति प्राप्त तो प्राप्तस्य प्राप्ति अर्थात नूतन नहीं है प्राप्तस्य से प्राप्ति कब होगा भूल जाने से अच्छा, ये, ये ही तो होगा ना इसलिए वास्तविक यही ब्रह्म जो ब्रह्म हो गया उनसे अभी जो हो रखा ब्रह्म उससे और कोई भ्रम है या वर्तमान में वही जो भूलावा अतिरिक्त इससे जो अभी भूल चुका है वो भूला हुआ भ्रम है जैसे एक व्यक्ति कोई ठीक है जी हाँ आपका प्रश्न समझ गया हजार दर्पण में सभी में काला पीला फटा हुआ है और ये सब भूल गए सब मानते हैं कि मेरा मुंह में काला है मेरा मुंह में फटा हुआ है ऐसा मानते हैं ये सब इसको छोड़ करके और आकाश में रहेगा ऐसे ही रहेगा ठीक है अगर संपूर्ण ब्रह्म सब जीव ही बन जाएगा तो ऐसा नहीं होगा अगर हो जाएगा ऐसा तो फिर एक भी ज्ञानी नहीं रहेंगे कम से कम जिस समय में एक भी ज्ञानी रहेगा जगत में वो तो बना नहीं ना अभी जीव नहीं है ना तो वो हो जाएगा और दूसरा चीज है कि ईश्वर ब्रह्मा ये सब ये तो सर्वदा वो तो ज्ञानी कोटि में रहेंगे उनको तो कोई ब्रह्मा होगा नहीं ये बड़ी उपाधि है ये तो उपाधि तो है ना अभी ईश्वर में भ्रम नहीं है।, है जिस समय में अनंत जीव है उस समय ईश्वर भी है, है। उसका भ्रम नहीं है अर्थात मान लीजिए कि भी ब्रह्म ईश्वर भी ब्रह्म है और ब्रह्मा भी ब्रह्म है और बाकी अनंत जीव भी सभी ब्रह्म है जी हाँ ईश्वर रूपों का जो ब्रह्म है उसका ब्रह्म नहीं है उनका उपाधि विशिष्ट होने के कारण से नहीं है इनमें हाँ, हाँ, लेकिन ये तो सारा एक ब्रह्म ही है ना इन जीवों को छोड़कर भिन्न कोई ब्रह्म है ऐसा कोई है जीवो को केवल समझ गया पक्ष में और जीव पक्ष में दोनों को देखकर सारा ब्रह्म ही बन गया जैसे मिट्टी का सारा पिंड वास्तविक जो जीव है जी हाँ। ये कैसा ब्रह्म, मतलब ब्रह्म है जैसे सब दर्पणों में प्रतिबिंब रूपक है हाँ ये तो प्रतिबिंब है ब्रह्म नहीं है, जो यथार्थ नहीं है प्रतिबिंब है बिंब कोई भिन्न है ऐसे ही ये जो है किन्तु ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है बोलकर के ये जीव अभी ऐसा वो मानता है किंतु जीव धीरे धीरे होकर के जानेगा कि मैं प्रतिबिंब नहीं हूं ये दर्पण में दिखने वाला जो प्रतिबिंब ये आगे श्रवण करते करते धीरे धीरे उसका संस्कार होगा कि मैं प्रतिबिंब नहीं हूँ ऐसा कौन मानता है प्रतिबिंब प्रतिबिंब मानने लगेगा मैं प्रतिबिंब नहीं हूं मैं प्रतिबिंब नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ कहेगा की मैं बिंब हूँ ऐसा कौन कहेगा बिंब कहेगा ना प्रतिबिंब कहेगा कहेगा सीधा भाष कहे बिंब कहे नहीं कहे बिंब नहीं प्रतिबिंब कहे नहीं कहे बिंब में तो कोई दोष आया ही नहीं नहीं आया तो फिर बिम्ब को प्रतिबिंब की क्या प्रतिबिंब प्रतिबिंब जब तक अज्ञान जब तक एक भी जीव दिखता है वो उसको मानना पड़ेगा की आप प्रतिबिंब हो जब जगत में एक भी जीव नहीं है प्रतिबिंब का कोई आवश्यक नहीं कोई विचारी आवश्यक नहीं है प्रतिबिंब तब तक तो विचार करना पड़ेगा मतलब प्रतिबिंब बोलकर तब तक तो कहना पड़ेगा जब तक तो कोई जीव दिखता है जीव। कोई अगर कहेगा कि मैं तो ब्रह्म नहीं हूं जिसको इस प्रकार अनुभव होगा उसको कहना पड़ेगा अच्छा अब ब्रह्म नहीं है तो अब जीव है ये जीव।, जीव।, जीव।, जीव क्या चीज है कह ब्रह्म का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहने से ये कोई चीज है ही नहीं ऐसे खाली एक दर्पण में जो दिखता है प्रतिबिंब वो इसी प्रकार मानने लगता है मैं तो दर्पण में आबद्ध हूँ ये ऐसे सब करते न लगता है फिर धीरे धीरे उसको ज्ञान होता है कि नहीं नहीं नहीं मैं तो ये दर्पण में होने वाला हूँ ही नहीं प्रतिबिंब अगर मानने लगे कि मैं दर्पण में होने वाला हूँ ही नहीं तो फिर मैं कौन हूँ उसको कहा जाएगा आप जो आकाश में दिखने वाला बिंब हो तो कहेगा फिर मैं ये दर्पण में नहीं होगा ना दर्पण में नहीं है कुछ भी नहीं है वही प्रतिबिंब को इस प्रकार ज्ञान होगा जब तक वो प्रतिबिंब को इस प्रकार नहीं हो गया है तो माना जाएगा कि वो आबद्ध है वो ब्रह्म है मतलब उसका ब्रह्म हो रहा है वो वास्तविक ब्रह्म नहीं है क्योंकि वो प्रतिबिंब है इस प्रकार के उसको कहा जाएगा अर्थात विचार का दृष्टि से कहा जाएगा कि ये सब जो जीव है वो अर्थात इसी रूप से वो ब्रह्म नहीं है इसी रूप से नहीं है किंतु उसका वास्तव वो कौन है जाएगा वास्तव ब्रह्म है किंतु इस रूप से प्रतिबिंब रूप से भ्रमण नहीं है जब तक तो प्रतिबिंब मानेगा तब तो तक तो जीव है ये दो सौ प्रतिबिंब में ही आएंगे बहुश्याम प्रजा टीका में बहुत तादात्म्यवान भवेयम यहाँ देते हैं पहले दिया था सुप्ति रूपयम अभविधि यहाँ थोड़ा अलग देते हैं बहुत तादात्म्यवान भवेयम कैसा स्वप्न द्रष्टु स्वप्न पदार्थात्म स्वप्न देखने वाला स्वप्न में एक शरीर देखता है, है। स्वप्न में दस शरीर देखता है बाकी न तो मित्र है एक शरीर अपना भी है ना जो स्वप्न शरीर के साथ तादात्म्य किया वो क्या वास्तव है ऐसे ही होता है अर्थात ये परमात्मा इसी प्रकार की तादात में किया स्वप्न स्वप्न हो स्वप्न पदार्थ हो तादात्म्य बद इति विवेक यहाँ क्या होता जब स्वप्न देखता है दस शरीर में नौ में तो युष्म प्रत्यय करता है एक में अस्मत प्रत्यय करता है करता है किन्तु ये दस को दस तो बनाता है स्वयं इसी प्रकार की तो ये जो ब्रह्मा है दस वो कल्पना करता है एक में स्वयं तादात्म्य करता है करके क्योंकि ब्रह्मा को स्थल शरीर इत्यादि आएंगे विराट आएगा हिरण्यगर्भ के साथ विराट आएगा तो आने से एक के साथ वह तादात्म्य करेगा जी। बाकी नौ को तो अलग अलग करेगा स्वप्न में जैसा कर दिया किंतु तो अंतर इतना आता है कि स्वप्न में जो तादात्म्य करने वाला उसको पता नहीं चलता है कि ये न को मैं सृष्टि करता हूँ किन्तु तो मान लीजिए कि ब्रह्मा हिरण्य का ऐसी स्थिति है कि वो जानता है वो नौ को भी मैं बनाता हूँ ये दसवा को भी मैं बनाया हूँ इसको मैं मान करके व्यवहार करता हूँ उसको अन्य मान करके करता हूँ जैसे एक आदमी को भी कहते एक आदमी जो ये जो खेलने वाला होता है ना ये बोर्ड होता है इसमें ऐसा खेलते हैं दो चार आदमी खेलते हैं कभी तो एक आदमी भी खेलता है तो दूसरे लोग नहीं मिलते क्या करेगा ये साइड से ऐसे मारेगा फिर जाकर ऐसे करेगा ब्रह्मा इसी प्रकार करेगा क्रीड़ा करवा तो अर्थात स्वप्न जैसे स्वप्न पदार्थ के साथ में करते हैं और ज्ञानी को अभिवेक है ब्रह्मा को अभिवेक है इसी प्रकार तो ब्रह्म और ईश्वर अलग अलग ये जो हम लोग विराट कोटि में लाएंगे जिस ब्रह्मा का जन्म माना जाएगा वो ईश्वर नहीं है जो पुराण में ब्रह्मा कहा जाएगा वो ईश्वर कोटि किन्तु वेदांत में जो हिरण्य कहा जाता है वो ईश्वर कोटी नहीं है भी जो ब्रह्मा शब्द प्रयोग किया हिरण्य के लिए जिसको कि स्थूल शरीर आने से विराट बनता है पुराण में हिरण्य विराट शब्द व्यवहार नहीं होता है वहां ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहेंगे आगे उनका पुत्र कन्या आएंगे आगे आगे चलेगा उस प्रकार के ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का उत्पत्ति कहीं नहीं सुनाया जाता है वो ईश्वर को टी किंतु वेदांत थोड़ा स्पष्ट करता है ईश्वर और ईश्वर अलग है और ये जो हिरण्य गर्भ इसका जन्म हुआ जन्म होने से आगे उसका शरीर आएगा विराट शरीर आएगा इसलिए ये जो पुराण इत्यादि में जो कहा जाए कि ब्रह्मा सभा में बैठा है ऐसा सब स्वभाव होता है ये होता है तो वो स्थूल शरीर वाला होगा तो ईश्वर कोटि भी है और स्थूल शरीर वाला भी है वो थोड़ा अर्थात तो मिला जुला करके वहां चलता है दोनों को इसलिए अर्थात वेदांत तो का जो प्रक्रिया है और पुराण वाला का उस जगह में थोड़ा कठिन है बैठाना हम हम तो कथा सुन देव, देव स्वर्ग का भी जो सुन के रखा है बिल्कुल अलग है लेकिन उसको स्पष्ट भी नहीं करते है बहुत ज्यादा तो सिर्फ शब्द को प्रयोग करते हैं वो शब्द को इसलिए वेदांत विचार जब चलेगा ना इसलिए देखेंगे महाराष्ट्र पुराण का बात कहने का प्राय सुने नहीं <laughs> वो विचार पूरा अलग है मारे जी इतना संभव हो तो पता नहीं हमको उनको प्राय महाराज पुराण का बात कहते नहीं क्योंकि पुराण में ये सब का सुलझा नहीं पाएंगे वेदांत वेदांत का प्रक्रिया स्पष्ट करेगा करेगी नहीं बोले हमारे दिमाग में हाँ इसलिए उसको उठा देना ही अच्छा है <laughs> को पता ही नहीं चलता है मतलब तो धीरे धीरे वो सबको संस्कार को हटा करके ये सब सृष्टि प्रक्रिया में ये सब आ जाता है जामेला और इसलिए वेदांत कह देगा आगे कह देगा कि सृष्टि केवल समझाने के लिए एक प्रक्रिया है इसमें बिल्कुल महत्व ही नहीं है ब्रह्मा का जन्म हुआ अथवा जन्म नहीं हुआ इसमें कोई महत्व ही नहीं है वेदांत प्रक्रिया के स्पष्ट कह देता है ईश्वर अलग है हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ आगे उसको स्थूल शरीर आएगा वो विराट बनेगा जन्म प्रक्रिया वेदांत में स्पष्ट जित आदिपदयन जो बहुश्याम प्रजा ये इत्यादि श्रुतिशु आदिपदेन सर्व खम ब्रह्म ब्रह्म आगे मूल में इत्यादि सू, प्रपंच का का का कहा गया है अर्थ अध्यास अधिष्ठान अथवा माया का अधिष्ठान टीका में एवं लौकी को भी तादात्म्य व्यपदेश अध्यास एवं इतिहा लोक में भी जहाँ ब्रह्म के साथ करते हैं वो भी अध्यास जैसे घटहसन, गत घटो भाति घट इष्ट इत्यादि लौकिक वेपदेश सच्चिदानंद रूप ब्रह्म अभ्यास कहते हैं, अर्थात ये तादात्म्य अध्यास करते हैं। घटो भाति घट इष्ट इष्ट आनंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद में घट का अध्यस्त होकर के ही तादात्म्य अध्यास होने से ही हम समानाधिकरण कह देते है तादात्म्य कर देते है यहाँ भी तादात्म्य अध्यास है ओंक शंकर्य शराय सूत्रभाष्येषा